शिक्षा का आदर्श आम जनता की शिक्षा सातवां आत्मविश्वास बढ़ाओ इस शक्ति को प्राप्त करने का पहला उपाय है उपनिषदों पर विश्वास करना और इस बात पर विश्वास करना कि मैं आत्मा हूँ मुझे न तो तलवार काट सकती है न बरछी छेद सकती है न आग जला सकती है और न हवा सुखा सकती है मैं सर्वशक्तिमान हूँ सर्वज्ञ हूँ सर्वदा इन आशाप्रद और परित्राणकारी वाक्यों का उच्चारण करो मत कहो हम दुर्बल हैं हम सब कुछ कर सकते हैं हम क्या नहीं कर सकते हमसे सब कुछ हो सकता है हम सबके भीतर एक ही महिमामय आत्मा है हमें इस पर विश्वास करना होगा नचकेता के समान श्रद्धाशील बनो नचकेता के भीतर श्रद्धा का प्रवेश हुआ था मेरी इच्छा है कि तुम लोगों के भीतर इसी श्रद्धा का आविर्भाव हो तुम में से हर व्यक्ति खड़ा होकर संकेत मात्र से संसार को हिला देने वाला प्रतिभा संपन्न महापुरुष हो हर तरह से अनंत ईश्वर तुल्य हो मैं तुम लोगों को ऐसा ही देखना चाहता हूँ उपनिषदों से तुमको ऐसी ही शक्ति प्राप्त होगी और वहीं से तुमको ऐसा विश्वास प्राप्त होगा तुम कोई भी कार्य क्यों न करो तुम्हारे लिए वेदांत की आवश्यकता है वेदांत के इन सब महान तत्वों का प्रचार आवश्यक है वे केवल जंगल में या गिरी गुहाओं में आबद्ध नहीं रहेंगे न्यायालयों में प्रार्थना गृहों में गरीबों की कुटियों कुटीरों में मछुआरों के घरों में छात्रों के अध्ययन कक्षों में सर्वत्रहीन तत्वों की चर्चा होगी और ये काम में लाए जाएंगे हर व्यक्ति हर बालक बालिका चाहे जो भी कार्य करे चाहे जिस अवस्था में हो उनकी पुकार सबके लिए है भय का अब कोई कारण नहीं है उपनिषदों के सिद्धांतों को मछुए आदि साधारण जन किस प्रकार काम में लाएंगे इसका उपाय शास्त्रों में बताया गया है मार्ग अनंत है धर्म अनंत है कोई इसकी सीमा के बाहर नहीं जा सकता मछुआ यदि स्वयं को आत्मा के रूप में सोचे तो वह एक उत्तम मछुआ होगा विद्यार्थी यदि अपने को आत्मा समझे तो वह एक श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा वकील यदि अपने को आत्मा समझे तो वह एक अच्छा वकील होगा औरों के विषय में भी ऐसा ही समझो सामाजिक जीवन में एक विशेष काम मैं कर सकता हूँ तो दूसरा काम तुम कर सकते हो तुम एक देश का शासन चला सकते हो तो मैं एक पुराने जूते की मरम्मत कर सकता हूँ परंतु इसी कारण तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते क्या तुम मेरे जूते की मरम्मत कर सकते हो मैं क्या देश का शासन चला सकता हूँ यह कार्य विभाग स्वाभाविक है मैं जूते की सिलाई करने में चतुर हूँ तुम वेद पाठ में निपुण हो परंतु यह कोई कारण नहीं कि इस विशेषता के कारण तुम मेरे सिर पर पांव रखो तुम यदि हत्या भी करो तो प्रशंसा हो और मुझे एक सेव चुराने पर ही फांसी पर लटकाना लटकना पड़े इसे बंद करना होगा जाति विभाग अच्छा है जीवन समस्या के समाधान के लिए यही एकमात्र स्वाभाविक उपाय है मनुष्य अलग अलग वर्गों में विभक्त होंगे यह अनिवार्य है तुम जहाँ भी जाओ जाति विभाग से छुटकारा न मिलेगा पर इसका यह अर्थ नहीं है कि उसके साथ इस प्रकार का विशेषाधिकार भी रहे उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा यदि तुम मछुए को वेदांत सिखाओगे तो वह कहेगा हम और तुम दोनों बराबर हैं तुम दार्शनिक हो मैं मछुआ पर इससे क्या तुम्हारे भीतर जो ईश्वर है वही मुझमें भी है हम यही चाहते हैं कि किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त न हो और हर व्यक्ति को उन्नति के लिए समान सुविधाएँ प्राप्त हो ज्ञान पर केवल कुछ शिक्षित लोगों का ही एकाधिकार नहीं रहना चाहिए वह ऊपर से नीचे तक सभी वर्गों में फैलाई जाएगी शिक्षा आएगी और इसके बाद सबके लिए अनिवार्य शिक्षा आएगी हमारी आम जनता में कार्य कर सकने की जो महान क्षमता है उसका उपयोग किया जाएगा भारत की अपार संभावनाओं को प्रस्फुटित किया जाएगा भौतिकता यहाँ तक की विलासिता की भी जरूरत है क्योंकि उससे गरीबों को काम मिलता है रोटी रोटी मुझे इस बात का विश्वास नहीं कि जो भगवान यहाँ रोटी नहीं दे सकता वह स्वर्ग में मुझे अनंत सुख देगा खान पान चाल चलन भाव भाषा सब में तेजस्विता लानी होगी सब और प्राण संचार करना होगा नस नस में रक्त प्रवाह तेज करना होगा ताकि सब विषयों में प्राणों का स्पंदन हो तभी घोर जीवन संग्राम में देश के लोग बच सकेंगे नहीं तो शीघ्र ही इस देश तथा तो जाति को मृत्यु की छाया ढक लेगी